बृहदारण्योग गोपन ओ पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णापूर्णमुदच्य पुर्णा से पूर्णश् पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शाति हरि ओ दया प्रज देवास्रात कालीयसा देवाः जायसा असुरा सूल लोकेशुस्पर्धन सु देश देवा ऊचु हंता असुराज्ञ उगीथेरा अत्य वेती पाप वेद मुक्त देवता प्रजापति की दो संतान देव और असुर उनमें देव संख्या में कम असुर संख्या में ज्यादा वे इन तीन लोकों में स्पर्धा करने लगे तब देवों ने कहा ठीक है अब हम यज्ञ में उदगीद से असुरों पर विजय हासिल करें ते हवाचम वाचम उचु उद्गायेति न उद्गातीथेती तेभ्योवाग उगायतत योवाचि भोग तम दल्याण वदति तथा ते विदु अलग वै न अत्य तमेद्युत पापनाविध्यन स य स पाप्मा यद वेदम अतिप वजती स पाप्मा उन्होंने देवों ने वाणी को वाणी पहले मंगल बोलती थी यह पुण्य है लेकिन वाणी मंगल बोलती रहे तो अपनी विजय होगी ऐसा देवों को लगा इसलिए वाणी के आधार से असुरों का पराभव करेंगे ऐसा उन्होंने सोचा परंतु असुरों ने वाणी पर पाप का वेध किया इसलिए वाणी अशुभ अमंगल बोलने लगी ऐसा ही आगे प्राण घ्राण चक्षु श्रोत्र आदि का उन्होंने देवों ने वाणी को कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो वाणी ने कहा ठीक है वाणी ने उनके लिए उद्गान किया वाणी में जो ऐहिक लाभ है वह उसने देवों के लिए गाया वह वा वाणी जो कल्याणकारक बोलती है उसे अपने लिए रख लिया उन्होंने असुरों ने यह पहचान लिया कि इस उद्गात्री वाणी से देव अब हम पर विजय हासिल करेंगे इसलिए असुरों ने उस पर उद्गान करने वाली वाणी पर आक्रमण कर उसे पाप से विद्ध किया वाणी यह जो अयोग्य बोलती है वही वह पाप वही वह पाप अथह अच्छा प्राणम उचहो तम न तथेति तथेतीभ्य प्राण उद्गात या प्राणीभ तेभ्य आगायत यदात्मने ते विदुन वैन उदात्र अति तमीदुत पाना अविध्यन् यदि वेदम अप्रतिरूपम जिघ्रते सा पापमां फिर उन्होंने देवों ने प्राण से घ्राण से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो प्राण ने कहा ठीक है प्राण ने उनके लिए उद्गान किया प्राण में जो अहिक लाभ है वह उसने देवों के लिए गाया वे जो कल्याणकारक स्वसित उन्हें उसने अपने लिए रख लिया उन्होंने असुरों ने यह पहचान लिया कि उद्गाता नासिका की मदद से देव अब हम पर विजय हासिल करेंगे इसलिए असुरों ने उस पर आक्रमण कर उसे पाप से विद्ध किया नासिका यह जो अयोग्य श्वसन करती है वही वह पाप वही वह पाप असह चक्षो उच तम न उद्गाये सेभ्य चक्षुरुदात यस चक्षुषी भोग तम देवभ्य आ गायत यश्यम दिदु अलग वैला उद्गात्रा अत्यीति तम्युदुत पात्मना अविद्यन् सा य सा पापमाम यदि वेदम अप्रतिरूपम पश्यती फिर देवों ने चक्षु से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो ठीक है ऐसा कहकर चक्षुओं ने उनके लिए उद्गान किया चक्षु में जो अहिक लाभ है वह उसने देवों को लिए गाया वह जो कल्याणकारक देखता है उसे अपने लिए रख लिया उन्होंने असुरों ने यह पहचान लिया कि इस उद्गाता चक्षु के द्वारा देव अब हम पर विजय हासिल करेंगे इसलिए असुरों ने उस पर आक्रमण कर उन्हें पाप से विद्ध किया चक्षु यह जो अयोग्य देखता है वही वह पाप वही वह पाप अथह सोत्रो उदाएति तथेति तेज्य स्रोत्र उद्गा योत्रे भोग दगायत युणोती तदात्मरे ते, ते विदु अन वैन उद्गात्रा अच्छ्यीति तव दुत्य पापना अवेध्यन्या सा पापमा यद वेदम अप्रतिरूपम शुणोती सा पापमा फिर देवों ने श्रोत्र से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो ठीक है ऐसा कहकर उनके लिए श्रोत्र ने उद्गान किया श्रोत्रों में जो अहिक लाभ है वह उसने देवों के लिए गाया स्रोत्र जो कल्याणकारक सुनता है उसे अपने लिए रख लिया उन्होंने असुरों ने यह पहचान लिया कि इस उद्गाता स्रोत्र के द्वारा देव अब हम पर विजय हासिल करेंगे इसलिए असुरों ने उन पर आक्रमण कर उन्हें पाप से विद्ध किया स्रोत्र यह जो अयोग्य सुनता है वही वह पाप वही वह पाप अथ अच्छा मन ऊचु ऐ तथेति तेभ्यो मन उद्गा यो मनसी भोग द अगायत युकल्याण संकल्पयदात्म विदु अलग वै न उद्गा अच्छी तम्युदृत पाना अविध्यन्देद अप्रतिपल स पाप्मा, पाप्मा खलुद्धता फिर देवों ने मन से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो ठीक है ऐसा कहकर मन ने उनके लिए उद्गान किया मन में जो ऐहिक लाभ है वह उसने देवों के लिए गाया मन जो कल्याणकारक संकल्प करता है वह उसने अपने लिए रख लिया उन्होंने असुरों ने यह पहचान लिया किस उद्गाता मन के द्वारा देव अब हम पर विजय हासिल करेंगे इसलिए असुरों ने उस पर आक्रमण कर उसे पाप से विध किया मन यह जो अयोग्य संकल्प करता है वही वह पाप वही वह पाप इस तरह असुरों ने इन सब देवताओं को पाप से युक्त किया इस तरह इन सबको देवताओं को पाप से विध किया असह इम सामास प्राणम उच हो तम न उद्गा तथेति ते तेभ्यत ते विदु अने वैन उदात्र अत्यशन तमिदृत पापना अभी व्यस्त नस्म मृत्धेत विध्वंसम विस्ंचो बिन्दिशु ततो देवा अभवन् पर भवति परा से देशभ्योवती फिर देवों ने सामान्य मुख से बाहर निकलने वाले प्राण को कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो ठीक है ऐसा कहकर प्राण ने उनके लिए उद्गान किया उन्होंने असुरों ने पहचान लिया कि इस उद्घाता के द्वारा देव अब हम पर विजय प्राप्त करेंगे इसलिए असुरों ने उस पर प्राण पर आक्रमण कर उसे पाप से विद्ध करने की इच्छा की तब पाषाण के पास जाकर मिट्टी का ढेला जैसे फूट जाता है वैसे ही प्राण का वेध करने के लिए गए हुए असुर चारों ओर भाग गए नष्ट हुए इसलिए देव जीते असुरु का प्रभाव हुआ जो ऐसा जानता है उसका द्वेष करने वाले शत्रु का प्रभाव होता है वह आध्यात्मिक शक्ति से विजय प्राप्त करता है सावा ऐसा देवता दूरन्दूर न दूरम श्यामृत्यु दूरम भवा अस्मात्म मृत्युर्भवती वह यह दूर नाम की देवता है इससे मृत्यु दूर रहता है जो ऐसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है